ण्यक उपनिषद की तीसवीं कक्षा बेहतारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय को हम देख रहे थे इसके पीछे के प्रसंग में राजा जनक और यज्ञ बल्के का संवाद चल रहा है याज्ञ के उत्तर दे रहे हैं जनक जिज्ञासु के रूप में प्रश्न करते हैं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 जन्म की बात को ही समझाने के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं कैसे आत्मा दूसरे शरीर में जाता है तो तीसरी कंडिका हमने कहा तत्य था जैसे कि उदाहरण तृण जलायु का तृण से अंतम गत्वा अन्यम आक्रमम आक्रम्य आत्मान उपसंहरती जैसे तृण जलायु का तृण जलायु का तिनके पे रहने वाली जौक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 इसलिए अगर सीधे सीधे वो अर्थ लेंगे तो ये संगत नहीं होता है दूसरी बात एक शरीर से दूसरे शरीर के जाने में बीच में हमारे को वेद का प्रमाण मिलता है यजुर्वेद के उनचालीसवें अध्याय का छठा मंत्र उसमें 12 दिनों की चर्चा है पहले दिन यहां दूसरे दिन वहां तीसरे दिन वहां चौथे दिन वहां महर्षि दयानंद ने उसका भाष्य भी किया है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 तो सीधे सीधे इस दृष्टांत को जो का तू तो हम ले नहीं सकते खींचने की दृष्टि से लंबा होने की दृष्टि से और स्वयं करने की दृष्टि से स्वयं ही निर्धारित करता है कि मेरे को इस दिन के पे जाना है अब यूं देखने लगेंगे तो भाई जो का पास में होगा उसमें चला जाएगा जहां पास में जन्म लेना होगा वहां चला जाएगा उससे आगे पहुंची नहीं है उसकी तो सीधे सीधे जूका तू अर्थ लेने लगेंगे तो कई समस्या आएंगी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 भस्म हो गया शरीर अब यहाँ किसी से भी उधार लिया किसी का कुछ भी पूरा किया वो तो यही रह गया अब अगला जन्म जाएगा नया शरीर मिलेगा मिलेगा भी तो नहीं भी मिलेगा तो यहाँ का तो यही छूट गया खूब धन लिया लोगों से उधार ले लिया बैंक से ले लिया खूब खाया पिया मौज उड़ाया अब लगा कि अब चुका नहीं सकते तो आत्महत्या करके चल पड़े लेकिन तो चुकाना तो पड़ेगा नहीं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 अन्य श्याम वूता नाम अथवा तो अन्य प्राणियों का भी रूप धारण कर लेता है मनुष्यतर यह तो ऊंचे ऊंचाई का क्रम है मुक्ति प्राप्ति का क्रम है कि धीरे धीरे वो ऊंचे ऊंची स्थिति को मनुष्य की स्थिति को प्राप्त करता जाता है अथवा अन्य प्राणियों का भी शरीर प्राप्त करता है अपने कर्मों के अनुसार तो जो आत्मा जाता है जन्म लेता है दूसरे शरीर को प्राप्त करता है, है।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 अब इस रूप में हम इसको शरीर को लेंगे शरीर के साथ जोड़ते हुए क्योंकि वो पृथ्वीमय भी है और पृथ्वीमय का मतलब क्या होगा और पृथ्वी से युक्त है पार्थिव पृथ्वी तत्व इसके साथ में शरीर के साथ में भी विद्यमान है आत्मा के साथ में है आत्मा उससे युक्त है अभी इस जन्म में वो पृथ्वीमय है आपोमय है है वायुमय आकाशमय तेजोमय इन सबसे युक्त है तो एक दृष्टि से तो वो इनसे युक्त है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 जैसी इच्छा होती है उसी तरह का ज्ञान उसका हो जाता है क्रतु शब्द अनेक अर्थों में आता है क्रतु तो यज्जी को भी कहते हैं लेकिन आगे लिखा यत् क्रतुर्भावती तत्कर्म करुते जिस कर्तु वाला होता है वैसे कर्म करता है तो कर्तु का मतलब कर्म नहीं ले सकते यज्जी परोपकार नहीं ले सकते तो जिससे किया जाता है उसको भी क्रतु कहते हैं एक तो यह क्रिय उसको भी क्रतु कहते हैं और यया क्रियते उसको भी क्रतु कहते हैं यया क्रियते यानी प्रज्ञा जिस प्रज्ञा बुद्धि से करते हैं उसको भी क्रतु शब्द से कहा गया है उनादि कोश में एक छिहत्तर के अंदर महर्षि ने इस ढंग से लिखा है उसको इस क्रतु शब्द के दोनों तरह से अर्थ हो सकते हैं तो जिसको करता है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 वो प्रारूप हम अच्छा बनाए बुरा बनाए ये तो भिन्न भिन्न हो सकता है भूल चूक कर जाए उसमें लेकिन बनता अवश्य है अपने अपने ज्ञान समझ के अनुसार कुछ ना कुछ प्रज्ञा हमारी उत्पन्न होती है इच्छा के बाद में इच्छा की पूर्ति कैसे हो तो ये यथा काम वो हो बहुती जैसी कामना होती है तत्क्रतुर होती। उस तरह की उसकी प्रज्ञा हो जाती है वैसा ही दिमाग बन जाता है और यथ क्रतुर्भावती जैसा दिमाग बन जाता है तत्कर्म करुते वैसा वो कर्म करता है और यत कर्म करुते जैसा कर्म करता है तद अभि संपद्धते वो ऐसा उसको मिल जाता है उस तरह का फल उसको प्राप्त हो जाता है अच्छा है बुरा तो हम फल को देख करके कर्म का अनुमान कर सकते हैं श्रृंखला क्या बता दी इन्होंने इच्छा प्रज्ञा कर्म और फल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 जैसी कामना वाला होता है वैसी प्रज्ञा वाला हो जाता है तत्क्रतुर्भावती यथ क्रतुर्भावती तत्कर्म करते जैसी प्रज्ञा है वैसा ही कर्म करता है और यद कर्म करते तद अभी देते हैं वैसा ही वो प्राप्त करते ऐसा नहीं हो कि किसी ने कर दिया बोले जी नहीं ये तो ऐसा ही हो गया मैंने तो सोचा भी नहीं था और मैं तो ऐसा करना नहीं चाहता था और ये कुछ नहीं है कुछ ना कुछ तो रहेगा ऐसे ही नहीं हो जाती ये चीज़ें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 तदेव सक्ता है सहकर्मणा एति ही लिंगम मनो यत्र निषक्तम तो कर्म के साथ साथ उसको वो जुड़ता है वो वहां जाकर के जुड़ता है तदेव सक्ता है सहकर्मणा वहां जाकर के जुड़ता है उस तरह के कर्म करता है लिंगम मनो यत्र निषक्तम जहां पर उसका लिंग यानी तो सूक्ष्म शरीर मन उसका मनन ज्ञान जहां पर लगता है वहीं पर ही जाता है वो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 कामना करेगा कर्म को लेगा पूरा करेगा फिर दूसरी कामना लेगा उसके अनुसार फल भोगेगा ये चलता रहेगा लेकिन जो कामनाओं को छोड़ देते हैं तो कहा अथा अकामाए जो कामना नहीं करता है बिना कामना के ये सांसारिक कामनाओं को छोड़ देता है तो यो अकाम जो कामना से रहित तो होता है इसी को अकाम कहते हैं निष्काम उसी को निष्काम कहते हैं और आपत काम उसी को प्राप्त काम कहते हैं उसी को आत्मकामा आत्मकाम कहते हैं उसने वो आत्मा की कामना वाला है इस सकाम निष्काम की बहुत चर्चाएं चलती हैं निष्काम कर्म निष्काम कर्म लोग निष्काम मतलब तो कोई भी कामना नहीं होगी अर्थ लिया जाता है अकाम है बिल्कुल कामनाओं से रहित है कुछ भी कामना नहीं वो कहते हैं कि फिर मुक्ति की कामना कर ली तो मुक्ति भी नहीं मिलेगी इसलिए मुक्ति की भी कामना नहीं करनी चाहिए इतने अधिक अकाम हो जाते हैं वो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 वो उसके लिए त्याज्य है हे कोटि में वो दुख से मिश्रित है इसलिए उसको उस तरफ आकर्षित नहीं होगा और इसीलिए पाद में कहा आत्म कामना आत्म की कामना वाला होता है परमात्मा की कामना वाला होता है जिसकी ईश्वरेश होती है उसकी बाकी कामनाएं दूर होती हैं ईश्वरेषणा नहीं है ईश्वर की कामना नहीं है तो बाकी कामनाएं रहेंगी ही उत्तरेषणा वित्तषणा लोकेष्णा रहेंगे ही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 तो निष्काम का मतलब ही यह होता है कि जो आत्मा की कामना रखे परमात्मा की कामना रखे मुक्ति की कामना रखे बस ईश्वरेष ना जिसकी हो वो निष्काम दूसरी तरफ हमारे कुछ श्लोक मिलते ही हैं और पीछे भी इन्होंने कहा ये तो पुरुष तो कामनामय है कामना तो करेगा ही तो कामना तो इसमें होगी ही उसके बिना तो ये रह ही नहीं सकता है अकामस् क्रिया का चित दृश्यते नेह कर चित्त क्रियाएं तो होती हैं तो कामना तो है ही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 जीवन मुक्ति की दृष्टि से अगर देखें तो शरीर तो चल ही रहा है शरीर को छोड़ के चला गया तब तो ठीक है और शरीर रहते हुए भी दोनों स्थितियों के शरीर को छोड़ के चला गया तो यथा अहिर निर्लनी बलमी के मृता प्रत्यक्षता शय जैसे कि सांप की कैचुली अहिर तो सांप होता है निर्लनी उसकी जो कैचुली होती है ऊपर की खोल होती है मृत्यु जिसको वो छोड़ चुकता है बलमी मृता बल्मी मिट्टी के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 मर गई है जैसे ऐसे उसका शरीर भी निश्चेष रहता है मर गया वो तो जब मुक्त हो गया है तब तो पड़ा रहेगा ही वो तो सामान्य व्यक्ति मरता है उसका भी यूं तो पड़ा ही रहता है निश्चेष्ट चले जाने पे लेकिन दूसरे संदर्भ में देखें और जीवन मुक्त होते हुए भी जब इस स्थिति को प्राप्त करता है अकाम होता है तो वहां हम देखेंगे कि वो शरीर तो धारण कर रखा है वैसे भले ही गतिविधि कर रहा है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 नया नहीं है माम स्पृष्ट और मेरे द्वारा इसको अब छू लिया गया है मैं इस पे पहुंच गया हूं चल पड़ा हूं, पकड़ लिया है रास्ता रास्ते पे आ गया हूं सड़क पकड़ ली है मैंने पंथा को पकड़ लिया छू लिया है उसको अभी माम स्पृष्ट अनुवित तो मया एव और मेरे द्वारा इसको जान लिया गया है मैंने इसको पा लिया है ये इसको पता लग रहा है ये रास्ता कैसा है और मैंने छू लिया पकड़ लिया यार जैसे हम भटकते फिरें और रास्ता मिल जाए राजमार्ग का कि बस आपको रास्ता मिल गया आपको कोई चिंता नहीं तो भले ही लंबा रास्ता है लेकिन रास्ता मिल गया ये हमारे को विश्वास हो गया ऐसा और इसी रास्ते से तेन धीरा अपियंत ब्रह्म विद स्वर्गम लोकम इथा ऊर्ध्व विमुक्ता और इसी रास्ते से धीराधीर लोग धैर्य रखते हैं बड़ा धैर्य चाहिए इस रास्ते के लिए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 फिर अमृत भी हो जाते हैं मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तस् शुक्ल उत नील आहु पिंगल हरित लोहित पंथ ब्रह्मणा अनुवृत्त तेन ब्रह्मविद पुण्यकृत तेजस तो ये जो रास्ता है इसमें शुक्लम्, उत नीलम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 पीछे जो ज्ञान कर्म और संस्कार इसको हम साथ में लेके चलते हैं तो उस तरह के प्रतीक के रूप में ब्रह्मविद पुण्यकृत तेज सच ज्योति स्वरूप भी होना चाहिए ब्रह्मविद्त भी होना चाहिए और पुण्यकृत भी होना चाहिए केवल ज्ञान से भी नहीं होगा और केवल कर्म से भी नहीं होगा अगर केवल ज्ञान से होने लगेगा केवल ज्ञान पर चलते चले जाएंगे तो क्या होगा वो आगे कहते हैं दसवें अंधन तमह ये अभिद्याम उपास घोर अंधकार में जाते हैं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 कांस्ते प्रेत्याभि गच्छनती अविद्वांसो अबुधो जना ये भी उसी जैसा है ये जो रेत में 40 चालीसवें अध्याय जैसा लेकिन अलग अलग शाखाओं में जैसे शब्द का होते हैं वहां असूर्या नाम तेलो का है यहां आनंदा नाम तेलो का वो ऐसे लोग हैं जिसमें आनंदा नंदन नहीं है नंद नहीं है आनंद नहीं है सुख से रहित हैं और अंध से अंधकार से तम से वो आवृत हैं घोर अंधकार की है सुखी नहीं है उनको वहां पर पड़े हैं बस कांसते प्रत्यापिक गच्छनती ये लोग उसी तरफ चले जाते हैं अभी भी अभी भी उस ओर चले जाते हैं अविद्वानसो सो अबुध जो अविद्वान हैं जानते नहीं हैं और अबुध हैं समझ नहीं है जिनमें दुनिया को समझ नहीं रहे हैं वो वहीं पर चले जाएंगे यहाँ अभी भले ही कितने हंस खुश रहे हैं खिलखिला रहे हैं उछल रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन अज्ञानता में इन कर्मों को कर रहे हैं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 लेकिन ये लोग जो अविद्वान अबुद होकर के ना समझ होकर के चलते हैं वो तो ऐसे लोगों को प्राप्त करते हैं तो करना क्या है इसमें तो आत्मानम चेत विजानी याद अयम इति पुरुष यदि वो इस आत्मा को जान लेता है अयम अस्मि ये मैं हूं पुरुष ये जो चेतन तत्व है इस शरीर में वो मैं हूं तो जब इसको देख लेता है कि मैं वास्तव में जो मैं है वो तो आत्मा है इस शरीर में नहीं है तो कहते हैं किम इच्छन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 अस्मिन् संदेह गहने प्रविष्ट इस दुखत शरीर में भी जिसमें दुख भी मिलते हैं उसमें प्रविष्ट हुआ है किसका जिसका आत्मा जानता है बोध वाला है सब विश्वकृत ही सर्वस्य करता वो सबको करने वाला है वो सब चीज़ों का करने वाला है वास्तव में वो खुद ही है वो अपनी इच्छा इच्छानुसार सारी चीजें कर सकता है जिसको ज्ञान है और इस शरीर में रहते हुए कर रहा है तो वो इच्छानुसार कर लेता है तत् लोक सऊ लोक एवं उसी के ये सारे लोक हैं, वो उसी लोक को प्राप्त कर लेता है उस ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है ये इस तरह से जान के समझ करके जो इस शरीर में रहता है शरीर तो दुखदाई है लेकिन इस दुखदाई शरीर में रहते हुए भी पूर्वक रहता है वो उस लोक को उसी के लिए ब्रह्मलोक हो जाता है ब्रह्मलोक उसका अपना बन जाता है ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है आगे कहा यह है अथ विद्मा तत्वयम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 दो पाँच में, दो दूसरे खंड की पांचवें श्लोक में यह चेत अवेदित अथा सत्यम बस ठीक है कर लिया आपने अच्छा है ठीक है सामान्य नोचेत इहा वेदित महती विनष्टी वो कब भाव है यहां इन्होंने सत्यमस्ती भी कुछ नहीं कहा यह वसंत अथवादमा तदयम यह जान लिया तो ठीक है हो गए वैसे वो तो होना ही था लेकिन नहीं जाना तो महान विनाश है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 लेकिन उसको सहजता से देख लेगा अंजसा बिल्कुल सहजता से सरलता से जबरदस्ती प्रयास करके देखते हैं तब ये स्थिति नहीं आती इतना मनन हो गया इतना हो गया साक्षात्कार हो गया इतनी सहजता से देखता है तो अब उसको जीवन में कोई दुख नहीं रहता जुगुप्सा नहीं रहती निंदा नहीं रहती घृणा नहीं रहती संशय नहीं रहता तो आज का पाठित नहीं रखते हैं